बोल रहा लो तो आत्मज्ञान के थे थे। है। के विषय में बुद्धि निवृत्ति का कारण है न जाए थे देना वास क्या था तुम योगी इमाम सुनो किन्तु योग के विषय में इसको सुनो ये बताया था ना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 शांत विषय बुद्धि तो पूर्व में कही गई अब आगे किसको कहेंगे कर्मयोग बुद्धि को हुँ? तो कर्मयोग बुद्धि को कहा जा रहा है कि जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को छोड़ देगा ध्यान देना कर्म बंधन का मतलब है संसार बंधन तो संसार बंधन से छूटने का उप... साक्षात उपाय कर्मयोग है क्या कर्मबंधन से ए, संसार बंधन से छूटने का उपाय कर्मयोग है किन्तु साक्षात उपाय हाँ पर यहाँ जो कहा है ना जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को छोड़ देगा ये क्या है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है किसकी कर्मयुद्धि लगाइए ताम बुद्धि में इस प्ररोचनार्थम होती प्ररोचनाथम प्ररोचनार्थम रुचि बढ़ाने के लिए है किसमें रुचि बढ़ाने के लिए कर्मयोग विशेष बुद्धि में, में रुचि बढ़ाने के लिए या कर्मयोग में रुचि को बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे कर्मयोग में रुचि को बढ़ा हाँ प्ररोचनार्थम कर् रुचि बढ़ाने के लिए कर्म योग में रुचि को बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं मतलब कर्म कर्मयोग विशेष बुद्धि की स्तुति करते हैं ठीक है कर्म कर्मयोग विशेष बुद्धि की स्तुति करते हैं या कर्म हाँ ठीक है या कर्म ज्ञान की सुची कर सकते हैं बुद्धि का तो ज्ञान होता है ना क्या आपने बताया इसका अर्थ योग में रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुचि करते हैं यह क्या तू योगे इमाम सुनो किंतु योगे इम का क्या था इमाम बुद्धिम इमाम बुद्धिम योगे इमाम, इमाम बुद्धिम सुनो योग के विषय में इस बुद्धि को सुनो तो इस इसमें वासी में क्या था अनंतरा में उमान बुद्धिम्म आगे कही जाने वाली बुद्धि को सुनो तो इस बुद्धि की सूची करते हैं कौन जो बुद्धि आगे कही जाने वाली है कर्म योग को विषय करने वाली बुद्धि जो आगे कही जाएगी उस बुद्धि की स्तुति करते है किस बुद्धि की कर्मयोग को विषय करने वाली बुद्धि की कर्मयोग बुद्धि की ठीक है मतलब कर्मयोग से संबंध रखने वाली बुद्धि की क्यों कर्मयोग में क्यों स्तुति करते हैं किसमें रुचि हाँ कर्मयोग में रुचि बढ़ाने के लिए कर्मयोग बुद्धि की स्तुति करते हैं कैसे स्तुति देखना स्तुति का क्या यहाँ पे प्रशंसा प्रशंसा है बुद्धिया है से लिया है इन्होंने योग विषेया योग विषेया जिस बुद्धि से युक्त होकर थे अर्थात योग विशेष बुद्धि से युक्त होकर के योग विशेष बुद्धि से युक्त होकर के या कर्म योग विषय बुद्धि से युक्त होकर के हे पार ये इसमें कर्म योग कैसे करना है बोला है कि मैं करता हूँ अभी नहीं आया है ना चलो बता देंगे मतलब अपने को कर्ता भोक्ता मानते हुए ईश्वर की आराधना रूप कर्मों को करना है ईश्वर की आराधना रूप कर्मों कर्मों। आ, अच्छा वही कर्ता भोक्ता मानेंगे तो बंधन के कारण हो जायेंगे कर्म अकर्ता भोक्ता मानते हुए ईश्वर की उपासना मान करके शास्त्री कर्मों को करना है लगाइए हे पार्थ कर्मबंधन में जो है ना समास बताते हैं कर्म एव बंधा कर्म समास है कर्म एव बंधा कर्म एक में क्या बनेगा कर्म बंधम श्लोक में द्वितीय विश्वात है ना हाँ। तो कर्म में समा लग गया कर्मा यो कर्म कर्मबंधा नीलम झा उत्पलम नीलम उत्पलम अथवा नीलम एव उत्पलम एव लगा करके भी कर्म कर्मधार्य समाज का विग्रह होता है तो यहाँ एव लिख करके कर्मधार्य समाज का विग्रह कर दिया तो कर्म ही बंधन है यहाँ पर बंधन से कैसा बंधन धर्म धर्म आप छो ऐसा लगाना फिर नहीं नहीं ये कर्म का विशेषण है धर्मा धर्म नामक कर्म ही बंधन है क्या कहेंगे धर्मा धर्म धर्म नामक कर्म धर्मा धर्म नामक कौन कर्म में कोई कर्म धर्मरूप होता है कोई कर्म धर्म जब कोई कर्म धर्म होता है कोई कर्म धर्म। तो धर्मा धर्म का क्या अर्थ धर्मा धर्म नाम वाला धर्मा धर्म नाम वाला कौन है हाँ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 करु बंधन से छूट जाएगा धर्म से भी बंधन जैसे अधर्म से बंधन होता है वैसे ही धर्म से भी बंधन होता है अधर्म का फल क्या होता है पाप का भोग तो धर्म का फल क्या है सुख का भोग तो सुख के विषय सुख के भोगने से उसमें आसक्ति होती है कि नहीं आसक्ति होती है तो फिर कैसे मुक्ति होगी है ना पुनरभ जनरम चलता रहेगा और कोई केवल सुख भोगे ऐसा होता है क्या सुख तो ले सब दुखी दुख आगे पीछे रहता है सब उसमें भी ऐसा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 ज्ञान की प्राप्ति से बंधन को छोड़ेगा बंधन छोड़ने का कारण क्या है ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा अनुग्रह प्रसाद, प्रसाद है न लेना हाँ। ले ना, तो कहीं का रहता नहीं है ना कुछ भी नहीं है जीवन में उसका लाभ भाषा के सीधे शब्द हैं अच्छा है, अब ध्यान देना कर्म करते करते चित्त शुद्धि जैसे होगी वैसे ईश्वर की कृपा होती जाएगी ऐसा तो ईश्वर की कृपा से होने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उस बंधन को कर्म बंधन को छोड़ देगा ठीक है ज्ञान प्राप्ति से छोड़ेगा कर्म करने से होगी फिर क्या होगा हाँ हो तो ध्यान देना तो ज्ञान हुआ ईश्वर की कृपा से ही हुआ है कैसे हुआ है ईश्वर कृपा जैसे कर्म जड़ होता है वो फल स्वयं फल दे सकता है पूर्व मीमांसा ये आजकल जो चली है ना किसकी कुमार भट्ट की और यहाँ तक की जैमिनी ने भी पूर्वी वांसा में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है हालांकि उत्तरवी वांसा में जेमिनी के नाम से कुछ सूत्र मिलते हैं जो कि ईश्वर के पृथ्पा जाते हैं मिलते हैं तो पूर्वी वांसा में क्या है कि जो भाट मत में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता है कहते हैं कि कर्म करने से क्या होता है अपूर्व अपूर्व मालूम है न अब अपूर्व से क्या होता है है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 ज्योतिषो तो में सारे काम स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति जो ज्योतिषो तो में याद करे तो मतलब याद आदि कर्मों से क्या होता है फल की प्राप्ति होती है तो याद आदि क्रिया तो है ये फल प्राप्ति की अब वही दूर तक रहती है क्या नहीं। स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा और उसका कारण है क्या है याद तो अभी हो गया तो स्वर्ग मिल नहीं मिल पायेगा नहीं मिल सकता है ना कारण तो पहले ही नष्ट हो गया कार्य बहुत समय बाद होगा नहीं मिल पायेगा ना ऐसे ही कहते हैं कि क्या है कि हिंसा करने से कप वो क्या होता है नरक होता है अब किसी ने किसी को मार दिया मारना क्या है? क्रिया है ना हो गई और वो नरक नरक तो बहुत समय बाद होता है ना मरने के बाद कुछ भी होगा तो वो भी क्या फल प्राप्ति के पूर्व तक रही हिंसा क्रिया तो कैसे फल होगा तो मानसिकों का क्या, क्या कहना है की वो जो है ना इन कर्मों से क्या उत्पन्न होता है अपूर्व और अपूर। वो अपूर्व फल पर्यंत स्थायी रहता है तो शुभ कर्मों से क्या है कि अपूर्व शुभ हो... पूर्व होता है अशुभ कर्मों से अशुभ अपूर्व होता है तो अपूर्व जो है वो क्या होता है कि फल प्राप्ति पर्यंत बना रहता है तो फल का जनक किसको मानते अपूर हैं अपूर्व को मानते हैं अपूर्व को मानते हैं तो अपूर्व समझ लिया या अपूर्व तो रहता है ना हाँ फल तक और उसमें भी जो है ना ये वैष्णव वेदांति जो है ना रहमान आदि वो अपूर्व को भी नहीं मानते वो कहते हैं कि जैसे ये क्या है कर्म जड़ है उसको फल दे सकता है पूर्वी जड़ है स्वयं फल दे सकता है तो फल तो ईश्वर के अनुग्रह से मिलता है ईश्वर की कृपा से ईश्वर सर्वसमर्थ है तो देने वाला कौन है तो बस सीधी बात है ईश्वर विद्यमान है ईश्वर मतलब शुभ कर्मों का फल देते हैं ईश्वर प्रसन्न होकर के और पाप कर्मों का फल देते हैं कुपित होकर के तो जो जिसको मीमांसा कहते हैं ना शुभ कर्मो से अदृष्ट होता है ना वो ईश्वर की प्रसन्नता रूप है सिद्धांत में और जो कहते हैं क्या कि अशुभ कर्मों से जो अपूर्व होता है वो ईश्वर का कुपरूप है तो वो अपूर्व को भी नहीं मानते वेदांत में जो वैष्णव वेदांत आचार्य है वो अपूर् को भी नहीं मानते वो ईश्वर ईश्वर सब कुछ करता है हमीमांसा मत में अपूर्व को माना जाता है और व्यवहारे व्यय भट्टा ऐसा कहने वाले शंकराचार्य अनुयायी अपूर्व को मानते हैं मानते हैं लेकिन यहाँ तो भाष्यकार ने ईश्वर कृपा कह दिया है कृपा कह दिया है उसे अपूर्व मान्य शंकराचार्य वह मनुजाती है वैष्णो के मत में अपूर्व नहीं माना मतलब ईश्वर सब करते हैं अब देखेंगे ये तो इस पर की कृपा से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा बंधन को तुम छोड़ देगा अच्छा है ना जो कहते हैं कि वेदांत का अभ्यास करके तो वो ज्ञान हो जाएगा तो अभ्यास का फल कौन दे रहा है अभ्यास का फल? नहीं इस पर की तरफ जहाँ पीठ किया वहाँ कुछ भी सात लगेगा हाँ नहीं किम से अन्यथा और क्या देखना न न अस्ति अस्ति प्रत्यवायः नेहाक्रमनाश अस्ह न अस्ति प्रत्युवाय करते देखेंगे भाष्य में मोक्ष ये मगे करते हैं मोक्ष का मार्ग ज्ञान योग और कर्म योग मोक्ष का साक्षात मार्ग क्या है ज्ञान योग और परम्परिया मार्ग क्या है मार्ग तो दो दोनों हो गए ना एक साक्षात परम्परिया इसलिए बोला मोक्ष के मार्ग कर्म योग ये करते मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग, मार्ग से क्या लेना है यहाँ कर्म योग है ना परम्परिया तो है ना मोक्ष का मार्ग अब देखना अभिक्रम नाशा पर समास देखना क्या बनेगा अभिक्रमश नाशा सुरुष होगा ना इसको समझाते हैं अभिक्रमणम का अर्थ है अभिक्रम है ना आपका जी अभिक्रमणम अविक्रमण को कहेंगे अविक्रम अविक्रमण को क्या कहेंगे और अविक्रम का अर्थ है क्या है प्रारंभ अविक्रम का क्या अर्थ है प्रारंभ तो तस्से तस्से से क्या लेना है अभिक्रम तस्से से क्या लेना है हाँ तस्ा अर्थात अभिक्रम से नाशा नास्ती है लगाइए आप इसको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 अनेकांतिक फल नहीं है मतलब व्यविचारी फल नहीं है अर्थात अनिश्चित फल नहीं है अनिश्चित फल नहीं योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का अनिश्चित फल नहीं है अनिश्चित फल नहीं। अनियत फल नहीं है मतलब उसका फल कैसा है, है। अनैकांतिक कार्य क्या होता है व्यविचारी मतलब अनियत या अनिश्चित गोबरी समास है अनैकांतिकम फलम यश मतलब अनिश्चित फल वाला अपित्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा अनिश्चित फल बात आती है समझिए हाँ। उसका अनिश्चित योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का अनियत फल नहीं है अध्रु फल नहीं है मतलब फल अवश्य मिलेगा वहाँ प्रकार कहते हैं योग कर्म योग हाँ कर्मियों भी क्या प्रसंग है यहाँ पर तो लगा इतना लगाइए ये श्लोक ई अविक्रम नाशाना थी की कर्मयोग के विषय में आरम्भ किए गए साधन का नाश नहीं होता है कर्म योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का नाश साधन का नाश नहीं होता है मतलब क्या है उसका की, उसका अनियत फल नहीं है मतलब कर्म योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का फल अवश्य प्राप्त होता है उसका फल अवश्य प्राप्त ये मतलब अनिश्चित फल नहीं होता है अर्थात फल अवश्य प्राप्त होता है लग गया इतना यह विक्रम और प्रत्यवायाना थे तो यहाँ देखना प्रत्युय का विपरीत फल आज ये देखना जैसे देखना चिकित्सा करते हैं ना रोग निवृत्ति के लिए तो कभी प्रत्युहित हो जाता तो का सामान तो है पर यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना जैसे चिकित्सा करते हैं रोग निवृत्ति के लिए प्रत्यु अर्थ पर है सामान्य अर्थ विघ्न नहीं है प्रत्यु का सामान्य अर्थ पाप है पाप अर्थ है पर यहाँ पर ये अर्थ नहीं लेना पाप अर्थ यहाँ ऐसा समझना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 चिकित्सा की तरह व्याधि की अधिकता अथवा मृत्यु रूप नहीं प्रतिभा मतलब क्या चिकित्सा करने से प्रतिभा होता है तो ऐसा प्रतिवाय व्याधि की अधिकता अथवा मृत्यु तो वैसा यहाँ पर कुछ भी प्रतिवाही नहीं है ठीक है चिकित्सा करने से क्या प्रतिभा हो सकता है रोग की अधिकता और मृत्यु तो वैसा कर्मयोग करने में कोई भी प्रतिवाही नहीं होगा मतलब उल्टा कुछ भी नहीं होगा लोग बोलते है औसत खाई थी रोग ठीक होने के लिए रोग बढ़ गया ऐसा जो देखा जाता है चिकित्सा करते हैं ठीक होने के लिए मर जाते हैं लोग किम किम तू भगवती तू किम भगवती तो क्या है आ, तो मतलब तू तो क्या होता है ए? या होगा तू किम भगवती ऐसा नहीं करना तो क्या होता है देखना श्लोक देखेंगे स्वल्पम अपि अश्य धर्म से स्वल्पम अपि अश्य धर्म से अश्य स्वल्पम अपि महताब याते रहते अस्व धर्म से ना तो ये कौन सा धर्म है आपका कर्मयोग कह गया है ना इस धर्म का स्वल्पम कर स्वल्प अनुष्ठान इस कर्मयोग रूप धर्म का धर्म क्या है यहाँ पर कर्मयोग इस धर्म का इस धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान या थोड़ा भी आचरण महता भयात्र भय से रक्षा करता है किससे रक्षा करता है हाँ तो कभी भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए जिसके लिए जो स्वधर्म है भगवान नाम जब है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 वक्षमा का क्या अर्थ होता है आगे कहा जाने वाला है आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त कौन बुद्धि वक्षमा लक्षणा स्त्रीलिंग है ना तो ये यहाँ पर क्या समझना है बुद्धि बुद्धि के सम्बन्ध है सांख के विषय में जो बुद्धि कही गई क्या वक्षमा लक्षणा सा सा स्त्रीलिंग है ना सा बुद्धि और वक्ष लक्षण वाली वह वा बुद्धि क्या लगाया है ना तो दोनों बुद्धियों को कहा जा रहा है सांख्य के विषय में जो बुद्धि कही दी गयी वो बुद्धि सांख्य विषय बुद्धि और वक्षमाण लक्षण वाली बुद्धि योग के विषय में वक्षमाण लक्षण वाली बुद्धि तो सांख्य बुद्धि योग बुद्धि दोनों को कह रहे हैं भगवान दोनों कह रहे हैं कैसे देखना व्यवसायत्मिका बुद्धि गुरु नंदन सा बुद्धि व्यवसायी नाम हैंदन बुद्धि एक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 दोनों बुद्धियों की एकता बताने में भी तो तात्पर्य नहीं है दोनों बुद्धियों दोनों बुद्धियों का एकत्व बताने में भी तात्पर्य नहीं है दोनों बुद्धियों का एक तो बताने में भी तत्पर लिखिए गए किन्तु जैसे सांख्य के विषय में बहुत बुद्धियां नहीं होती हैं क्या लिखा किन्तु के विषय किन्तु जैसे सांख्य के विषय में बहुत बुद्धियां नहीं होती है वैसे योग के विषय में बहुत बुद्धियां नहीं होती हैं के विषय में बहुत नहीं होती वैसे योग के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती है लिखा और और वैसे योग के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती हैं एक बार इस बाकी को दोहरा देंगे किंतु बोलो बोलो किंतु के विषय में बहुत नहीं होती हाँ वैसे योग के विषय में बहुत बुद्धिया नहीं होती अच्छा और लिखना जैसे सांख्य के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है क्या लिखा जैसे सांख्य के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका एक ही बात है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 मतलब दोनों में एक मतलब सांख के विषय में एक बुद्धि और योग के विषय में एक बुद्धि ठीक है बात वास्तव में आई सांख के विषय में कितनी बुद्धि एक।, एक और योग के विषय में एक, एक। हाँ ये लेना है दोनों के विषय में एक बुद्धि मिलाकर तो एक नहीं है ना नहीं। अच्छा एक नात्पर्य तो समझिए नहीं तो ये लिख लेना मतलब सांख के विषय में एक बुद्धि और योग के विषय में एक बुद्धि कैसी निश्त्मिका सांघ के विषय में एक बुद्धि और सांघ के विषय में एक निश्चयात्मिका बुद्धि और योग के विषय में एक निश्चयात्मिका बुद्धि यही सुभाषकार तो ने चय लगाया है न दोनों को पकड़ना है कमती लगाइए यहाँ व्यवसायत्मिका का अर्थ क्या किया है निश्चय स्वभाव वाली मतलब निश्चय स्वभाव वाली निश्चयात्मक स्वभाव वाली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 निश्चय वाली नहीं इस प्रकार निश्चय स्वभाव वाली।, वाली, वाली तो ये ये क्या होगी शांख बुद्धि हो गई ना ये क्या हो गई शांख बुद्धि ये शांख बुद्धि एक ही होगी शांख बुद्धि कितनी होगी हाँ इतना ही होगा अब देखना अब दूसरा आप लिखिए ये दूसरा ऐसा लिखना कर्मी के विषय में होने वाली एक बुद्धि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 कर्तृत्व भाव तथा फल की आसक्ति को छोड़कर क्या कर्तृत्व भाव तथा फल की आसक्ति को छोड़कर कर वगैरह छोड़ने समझ लेना ध्वधों को छोड़कर है हुँँ. क्या लिखा कर्तृत्व भाव तथा फल की आसक्ति को छोड़कर ध्वध से रहित होकर ध्वंदों से रहित होकर ईश्वर की आराधना रूप शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए ईश्वर तो की आराधना रूप या ईश्वर की आराधना के लिए समझ सकते हैं ईश्वर की आराधना रूप शास्त्र कर्मों को करना चाहिए शास्त्र सम्मत कर्मों को करना चाहिए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 क्या, क्या, क्या कर्ित भाव फल की आसक्ति को छोड़कर ईश्वर की आराधना द्वंदो से रहित होकर ईश्वर की आराधना के लिए सातविध कर्मों को करना है करना चाहिए तो ऐसी एक बुद्धि उसके रहती है और कोई फालतू व्यर्थ के विचार उसके मन में नहीं आते हैं अभी आगे लगाएंगे आप एकायु बुद्धि अब देखिए श्लोक हे कुरुनंदन मोक्ष मार्ग में व्यवसायिति का बुद्धि एक ही होती है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 करता है लिखा अब लिखिए याग आदि कर्मो के द्वारा धर्म आदि तीन पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए के द्वारा धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए काम का क्या अर्थ है यहाँ पर काम में फल इच्छा अर्थ नहीं है है ना धर्म अर्थ काम और का, क्या लिखा आपने हाँ धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए घर में ऐसे काम और मोक्ष है ना मोक्ष के लिए तो बताए ना ज्ञान मार्ग और कर मार्ग अभी काम ध्यान देना काम करते इच्छा होता है पुरुषार्थ किसे कहते हैं पुरुषेण अर्थ हेते पुरुष के द्वारा जो कहा जाता है पुरुष पुरुषेण अर्थ पुरुषार्थ आप पुरुष जिसकी कामना करता है पुरुष जिसको चाहता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं तो पुरुष इच्छा को चाहता है क्या नहीं। तो धर्म अर्थ काम यहाँ पर काम सब इच्छा को वाचक हो सकता है क्या तो काम कामते काम मतलब पुरुष जिसकी कामना करता है तो वहाँ पर काम अर्थ क्या है आपका काम्य विषय क्या है हाँ काम्य विषय मतलब भोग पदार्थ क्या मतलब हुआ भोग भोग्य पदार्थ मोक्ष को छोड़ कर के अन्य जो फल है ना मोक्ष से अतिरिक्त तो फल को क्या कहा गया है वहाँ पर काम मोक्ष से अतिरिक्त तो फल को वहाँ पर काम कहा गया है भोग पदार्थों को वहाँ पर क्या है काम कहा गया है इच्छा का तो वाचक नहीं है वहाँ पर टीका में बहुत जगह काम शब्द जो है इच्छा का वाचक आएगा काम कर इच्छा भी होता है अभी देखना तो ये ये जो अभी आपने लिखा है ये विपरीत बुद्धि आपने ध्यान रखना एक नटकिया लिखा सुनाना भोक्ता है कर्म के, अर कर्म के धर्म अर्थ काम की को करना चाहिए धर्म और काम को प्राप्त करना चाहिए मतलब है ना कि संसारिक फलों को प्राप्त करना चाहिए मतलब क्या हुआ संसारिक फलों को प्राप्त करना चाहिए ऐसी बुद्धि क्या है ऐसी तो बुद्धि विपरीत बुद्धि है ऐसी बुद्धि क्या विपरीत बुद्धि है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 हाँ क्यों बात करने वाली है क्योंकि सम्यक प्रमाण से जन्य है सम्यक प्रमाण से जन कौन व्यवसायत्मिका बुद्धि हाँ बात करने वाली है क्योंकि सम्यक प्रमाण से जन्य है ई कर्थ श्रेय मार्गे अर्थात कल्याण मार्गे या मोक्ष मार्गे ही कुरुनंदना अब देखना श्लोक में बहुशाखा की अनंता क्या बुद्धिया अव्यवसायी तो देखना जिनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो तो हो गया व्यवसायी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 सदा फैलते फैलते और विस्तृत होता रहता है और विस्तृत होता हो था। हाँ संसार तो विस्तृत होता ही रहता है एक जन्म दूसरा जन्म तीसरा जन्म ये सब विस्तारी होता रहता है था, था दुण, दुण, एक दुख दूसरा दुख एक समस्या दूसरी समस्या उसका था। था। तो कोई हली नहीं है समस्याओं होगा। अब देखना प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त प्रसाद क्या उप्रता अनंत भेद बुद्धिशु संसारा भी उप्रमते क्या प्रमाण जन विवेक बुद्धि के कारण और क्या में पहले करना प्रमाण से जन विवेक बुद्धि के कारण अनंत भेद बुद्धिया उपरत होने पर या अनंत भेद अनंतिया निवृत्त होने पर संसार भी निवृत हो जाता है पंक्ति लगाइए प्रमाण से जन्य क्या है विवेक बुद्धि प्रमाण से जन्य क्या है विवेक बुद्धि। तो अब ध्यान देना यहाँ पर समझना विवेक बुद्धि तो इन दो बुद्धियों को समझ लेना कर्मयोग हाँ हाँ और योग बुद्धि की प्रमाण से जन्य क्या है सांस बुद्धि और योग बुद्धि के कारण है? या प्रमाण से जन्य शांत बुद्धि और योग बुद्धि के बल से भी कह सकते हैं इनके कारण निमित्त प्रसाद कर कर लेना कारण है इनके कारण अनंत वेद बुद्धियां उपरत होने पर संसार भी उपरत हो जाता है इनके कारण क्या है अनंत वेद बुद्धियाँ समाप्त हो जाएंगी तो संसार भी समाप्त हो जाएगा या तो ईश्वर की आराधना मान करके जो है ना सात कर्मों को करो परोपकार सेवा जो भी है साधन भजन करो या तो फिर पूरा जो है ना अकर्तित्व भुक्तृत्व ऐसा आत्मा का करो तो ऐसी जो बुद्धो बुद्धियों में कोई ये बुद्धि आ गई तो ये शाखा भेद वाली बुद्धियाँ समाप्त हो जाएगी और फिर क्या है संसार भी समाप्त हो जाएगा ठीक है ना आनंद भेद बुद्धियाँ समाप्त होने पर क्या है संसार भी समाप्त हो जाता है अच्छा जो भेद बुद्धियों के कारण क्या संसार बना हुआ है बुद्धियों बहुशाखा वे बुद्धियाँ बहुत शाखाएं वाली बहुत शाखा वाली है, है। समाज साम बहुत शाखाए हैं जिनकी या साम, शाम या साम बुद्धि ना है ना बहुत शाखा हैं जिन बुद्धियों की उन बुद्धियों को क्या कहेंगे बहु बहुशाखा क्या बहुबेदा बहुत शाखा वाली बुद्धि या बहुत भेदों वाली बुद्धि ऐसा कह सकते है अच्छा शाखा भेद कर हमने क्या बताया शाखा का भेद बताया था पहले हाँ वैसे क्या है तो शाखा रूप भेद भी कह सकते हैं बुद्धि के शाखा रूप भेद बढ़ते रहते हैं ना किया जा सकता है क्यों बहुशाखा का अर्थ भाष्यकार यहाँ पर क्या, क्या किया भेदा कर दिया है तो वहाँ पर शाखा का भेद अथवा शाखा रूप भेद दोनों ही अर्थ समूह में ऊपर ये तथ्य प्रति शाखा भेदन ही अनंत प्रत्येक शाखा के भेद से बुद्धियाँ अनंत है क्या प्रतिशा वेदन अनंत और प्रत्येक शाखा के भेद से क्या है अनंत है ही शब्द यहाँ प्रसिद्धि अर्थ में है ही है ना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 अब प्रमाण से जन विवेक बुद्धि प्रसंगानुसार संघ बुद्धि और योग बुद्धि ले लेना है अच्छा व्यवसायी लोगों की बुद्धि एक है अब देखेंगे तो तो। उसमें जा रहे हैं दिनगरी में जाना है तो फिर ठीक नहीं लेट हो जाओगे ओम पूर्ण मद पूर्णम पूर्ण पूर्ण मे पूर्ण पूर्ण माया पूर्ण